का सोवे सुमिरन की बेरियाँ कभी साहब जी का कहना है कि क्यों सोते हो सुमिरन जब करना चाहिए उस में क्यों सोते हो सुबह शाम भी तो कम से कम सुमिरन करना चाहिए सचगुरु का लेकिन यदि व्यक्ति कोई बैठता है सुमरन करें तो भी नींद आने लगती है सो जाता है ऐसा भी होता है <laughs> तो इसलिए कहते हैं कि का सोवे सुमिरन की बेरिया सुमिरन के समय क्यों सोते हो जिन सिर जा नहीं जो तुम्हें पैदा किया सृजन किया तुम्हें बनाया उसकी शुद्ध नहीं है तिनकी सुधि नहीं जिन सिर जा तिनकी नहीं जो तुम्हें यहाँ मनुष्य देकर भेजा उसकी कोई सुध नहीं आ झांकत फिरो झलनी झलरिया और ध्यान में भी तुम ये मीना बाजार की तरफ झाँकते फिरते हो अर्थात संसार की विषय वासनाओं की तरफ झाँकते फिरते हो यही झक झलनी झलरिया है झलरी है उधर की तरफ झाँकते फिरते हो ध्यान भी करते हो तो बाजार में सौदे करीते हो देखते हो क्या क्या करते हो ये झकझल झलरिया है झांकत पीरो झक झकझल झलरिया गुरु उपदेश संदेश कहता है भजन करो चढ़ी गगन अटरिया <laughs> क्या बात का इन्होंने गुरु उपदेश संदेश कहते गुरु का उपदेश यही संदेश देता है कि भजन करना है तो गगन अटारी पर चढ़ के भजन करो और गगन की अटारी है शून्य गगन की अटारी कहाँ है शून्य है कुछ गगन की अटारी पर चढ़ के भजन करोगे तो भजन फलीभूत होगा लेकिन अटारी पर पहले तो चढ़ा नहीं जा सकता है धीरे धीरे ही इधर से चलते चलते चढ़ा जाता है लेकिन वहाँ उनके कहने का भाव है कि जब गगन अटारी पर चढ़ जाओ तब भजन होगा गुरु उपदेश संदेश कहते हैं भजन करो चढ़ी गगन अटरिया नित उठ पाँच पच्चीस का झगड़ा व्याकुल मोरी सूरज सुंदरिया कह रहे कि नित उठ पाँच पच्चीस का झगड़ा जो ही वो उठता है सुबह पाँच पच्चीस का झगड़ा शुरू हो जाता है पाँच पच्चीस का झगड़ा मैंने पाँचों तत्व तो पचीसों प्रकृति प्लस छठे विकार इन सब का झगड़ा शुरू है न कोई किधरों खींचता है कोई किधरों खींचता है तो नहीं तो उठ पाँच पच्चीस का झगड़ा व्याकुल मोरी सूरज सौरिया अब इसमें जो हमारी सुरती आत्मा है सुंदरी है वो बेचैन हो उठती है क्योंकि क्रोध में जो कुछ भी होता है तो आत्मा को कष्ट होता है जीवात्मा को कष्ट होता है कुछ करता है दुखाता है तो जीवात्मा ही भोगता है यानी इसके चलते वो और भी आवरण में फंसते जाता है इसलिए कहते हैं कि नहीं तो पाँच पच्चीस का झगड़ा व्याकुल मोरी सुरत सौंदरिया कहे कबीर सुनो भाई साधुन भजन बिना तोरी सुनी नगरिया कबीर साहब कहते हैं कि भजन के बिना यह नगरी अर्थात ये हमारा मनुष्य शरीर पाना मनुष्य देह पाना सब बेकार है व्यर्थ है सूना है सूना है कुछ भी नहीं है चूंकि मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही है भजन और केवल भजन ही नहीं अपने स्वरूप को पहचान लेना अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाना ये चीजें। अब जब तक ये नहीं है तब तक सब सुना ही सुना है